मंगलाचरण श्लोक हो गया था दूसरा मंगलाचरण श्लोक देखेंगे यो लोकम सकलम पुना गयम प्राप्त सतत यस्मे नमस्कुते यदा विरभूदेशमरा यद तस्मिन् तस्मै तस्मै नमो विष्णुवे नमो विष्णुवे ये श्लोक भी शादूल विप्रीटक में है <coughs> यहाँ व्यापनशील विष्णु को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण कर रहे हैं कल कहा गया था कि मंगलाचरण तीन प्रकार का है आशीर्वाद नमस्कार और वस्तु निर्देशात्मक तीन प्रकार के मंगलाचरण है उसमें यहां नमस्कारात्मक मंगलाचरण प्रस्तुत तो हुआ है तस्मै नमो विष्णवे उस विष्णु भगवान को नमस्कार है यहां तस्मै और विष्णवे दोनों चतुर्थी विभक्ति में है क्योंकि नम का योग हुआ है तो नम योग में चतुर्थी विभक्ति होता है नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंब योगाच अब वो विष्णु भगवान का स्वरूप क्या है किस प्रकार के विष्णु भगवान को नमस्कार करते हैं इसको पहले से वर्णन किया है यो लोकम सकलम पुनाति, यह लोकम सकलम पुनाती जो विष्णु भगवान संपूर्ण लोक को रक्षा करते हैं तो सकलम लोकम पूर्ण संपूर्ण लोग को रक्षा करते निगमा यम प्राहुरे निगम निगम का अर्थ होता है श्रुति शास्त्र तो शास्त्र वेद जिसको एकांतः प्राहु पूर्णतया जिसको कहा गया है मैंने श्रुति जिसके बारे में ही कह रहा है एकांतः का अन्य नहीं है पूर्णतया उसके अलावा और किसी के बारे में सुदिया नहीं करती तो निगम एकांतः यं प्राप्त जिस विष्णु भगवान को कर रहे हैं जिसका वर्णन कर रही है सुदिया व्याप्तम ये द्वारा एन जगत व्याप्तम जिसके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है कैसे व्याप्त है जैसे आकाश संपूर्ण जगत में व्याप्त है वैसा व्याप्त है दूसरा कल जैसा ब्रह्म का लक्षण में भी बताया था जिसके द्वारा ये सब कुछ सृजन हुआ है जो इस सब का उपादान कारण है मूल कारण है इसीलिए सब में व्याप्त रहता है जैसे मृत् से बना हुआ घट है घट में मृत्ति का पूर्णतया व्याप्त रहती है अंदर बाहर बीच में सब मृतिका ही मृत्का होती है ऐसा ही भगवान विष्णु व्यापनशील है वे वेष्टी थी विष्णु हो व्यापनशील है क्योंकि वो सबका परम कारण है परम कारण के अलावा और कोई तत्व सब में व्याप्त नहीं हो पाता कोई भी तत्व को सब में व्याप्त रहना है तो उसको सबका कारण बनना पड़ेगा जैसे मिट्टी घड़ में पूर्णतया व्याप्त है क्यों हुआ क्योंकि वो मिट्टी से ही घड़ बना मिट्टी के अतिरिक्त कोई भी पदार्थ उसमें संबंध नहीं करता इसलिए मिट्टी संपूर्ण घर में व्याप्त हो पाया इसी प्रकार जो समस्त जगत में व्याप्त होगा वो क्या होगा समस्त जगत का कारण होगा यदि नहीं होता है तो व्याप्त नहीं हो सकता ये भगवान् व्यापनशील का व्यापन लक्षण है ब्रह्म का लक्षण है। यदो वाई बोधा जायते ये न जाता जीवंती यशंती ये ते कि जिससे संपूर्ण उत्पन्न होता है जिसमें स्थिर रहता है जिसमें लय को प्राप्त करता है वो ही ब्रह्म हो सकता है बृहतम व्याप्ततम, तम वही हो सकता है और नहीं हो सकते हैं तो इसलिए भगवान विष्णु भी विष्णु के रूप में यहाँ एन जगत व्याप्तम ये जगत संपूर्ण जगत व्याप्त है ये जगत का मतलब विश्व पूरे इंडिया जो है। जगन्धि सदम यस्म नमस्कुर्ते जगंती ये जगत शब्द का प्रथम बहुवचन है ये जगंती जगन्धी सततम यस्म नमस्कुर्ते सीधा अन्वय है ये जगत्सारे मन अनेक जगत है सीधे सूर्भुवस्व इत्यादि लोग है चौदह भुवन है ऐसा विभिन्न मानक्य अथवा चर और अचर दोनों को लेकर के भी अलग अलग होता है अथवा केवल चर को लेते हैं तब भी उसमें अनेक प्रकार है विभिन्नता है इसलिए बहुवचन का प्रयोग हो सकता है यहाँ जगत शब्द नवसलिंग है सकारात नवसलिंग उसका बहुवचन रूप है जगत जगती जगंती ऐसा रूप होता है तो जगत दी सतम पूर्णतया हमेशा के लिए यस्म नमस्कुर्ते यस्म नमस्कुर्ते ये कुरुते, कुर्वाते कुर्वते ये भी का ही प्रयोग है तो जगन्ती कुते नम प्रयोग में किया है इसलिए यस्म ये चतुर्थी व्यवस्था तो ये लक्षण से युक्त उस भगवान विष्णु को नमस्कार हो ऐसा अंतिम पद के साथ जोड़ना चाहिए और भी कह रहे हैं यस्माद आविरभूत अशेष अमरा यार्थिनो यस्माद आविरभूत जिससे ये पूरा उत्पन्न हुआ कौन अशेषम अमरा ये संपूर्ण उत्पन्न हुआ शेष नहीं है जहाँ उसको कहते आशेष, जो बाकी नहीं रखा हुआ वो तो उसको आशेष कहते शेष होता है शिष्ट हो तो शेष होता है तो शेष नहीं है तो अशेष मन पूर्ण दया जे ये जगत जो भी सृष्टि है मतलब पूरा दो बार जगत के बारे में कहा तो भी आप कुछ और समझते हैं कोई आध्यात्मिक आदि आदि देविक और भी कुछ समझते हैं तो उसको भी ग्रहण करने की दृष्टि से फिर अशेष शब्द का प्रयोग किया जो कुछ भी है आविरभूत अस्माद आविरभूत जिससे आविर्भूत हुआ आविष् के साथ अभूत है यह लुम का प्रयोग है भूत आतु का आविर्भूत आविर्भूत हुआ और अमरा यस्य प्रसादास्थीन जिसके प्रसन्न होने के इंतजार करते हैं जो प्रसाद जिसके प्रसाद को चाहते हैं, कौन हमारा जिसके, जिसके प्रसाद को चाहते हैं, जैसा हम लोग देव प्रसन्न होने के लिए चाहते हैं, हम हम देवताओं को प्रार्थना करते हैं कि देव प्रसन्न हो तो हमारे ऐश्वर्य पूर्ण हो जाए ऐसे प्रार्थना करते कि जिनको हम प्रार्थना करते हैं वो भी जिनसे मांगने लगते हैं कोई यश्य प्रसादार्थीन पर्यवश्य दि स्फुरदम जो कुछ यहां स्फुरण होता है प्रतिफलित होता है स्पुरण से यहां चैतन्यात्मक लिया जा सकता है तो जिसमें पर्यवश्य दि स्फुरदम इदम् यस्मिन् ये जो स्फुरत जगत है प्रकट हुआ जो जर, जगत है इदम् जगत स्फुरत स्फुर होता हुआ बाद में यस्मिन् यती जिसमें परिवसान को प्राप्त हो जाता है ये भूतकाल का भविष्यत काल का प्रयोग किया य पर्यवसा थी रुट का प्रयोग किया ऐसे जो भगवान है तस्मी नमो विष्णवे तस्मी विष्णवे नमः उस भगवान विष्णु को नमस्कार है इस प्रकार भगवान विष्णु को भी ब्रह्म का ही रूप बता दिया और ऐसे ध्यान करते हुए ध्यान करने के लिए विष्णु भगवान का रूप चाहिए तो उसको भी ब्रह्म के रूप में प्रणाम करते हुए ये दूसरा श्लोक रचा अब तीसरा श्लोक है गिरीश भगवान के लिए है परमेश्वर है शिवजी के लिए है अब विष्णु भगवान को नमस्कार करेंगे शिवजी को नमस्कार नहीं करेंगे तो कई जो है शैव है शिव के भक्त है वो नाराज हो जाएंगे वे सोचने लगेंगे कि आनंद गिरिजी विष्णु के भक्त है हमारे शिव को नमस्कार नहीं दिया तो इसलिए कोई भेदभाव नहीं दिखाते हुए शिव जी को भी नमस्कार करते हैं तो शिव जी भी वैसे ही रूप में प्रकट होंगे ये श्लोक जो है कुछ अलग छंद में है ये श्रद्धरा छंद में जो 21 अक्षर का होता है और साथ साथ में यदि आएंगे ऐसा ुग्रते सर्वे लिवे निर्वान्देन स्रुतिपथपथिवते च भवचकिता संचय चिंता यृत्ता वृष विशद संश्रिए तम गिरीशा श्रिए तम गिरीशम उस गिरीश भगवान को गिरीश का ईश है ऐसे भगवान को संश्रिए मैं आश्रित होता हूं तो उस भगवान के आश्रय में जाता हूं ऐसा कहा अब वो भगवान का रूप कैसा है ये बताए यो अनुग्रान उग्रतेजा जनयती सकलां सकलां अनुग्रह यह उग्र तेजा जनजी ये जो सृष्टि में जितने प्राणी हैं उन सब प्राणियों में वो सब अनुग्रह है ऐसे कहा भगवान की दृष्टि में ये कोई भी प्राणी उग्र नहीं है सभी प्राणी अपने अपने ढंग से जी रहे हैं जो जीवन की शैली है उनके अपनी अपनी वो उसके संरक्षण के लिए और एक के दृष्टि से दूसरा उग्र जैसा दिखता है किंतु ऐसा है नहीं जैसे सिमह है व्याघ्र है ये सब उग्र जीवों में आता है क्यों तो, क्योंकि वो दूसरे को मारते हैं और खाते हैं अब उन प्राणियों की दृष्टि से देखा जाए तो वो उग्र है कि अनुग्रह है वो उग्र नहीं है हमारे दृष्टि से देखने से वो उग्र दिखते हैं अब उनके लिए वो ही खाना है अब खाए बिना कोई जी नहीं सकता अब जीने के लिए खाना चाहिए तो वो उनको ये खाने के लिए मारते है और सिंह ऐसा है कभी अनावश्यक किसी प्राणी को नहीं मारते जो मारते हैं उसको खाते है। अब वो सब्जी डाल रोटी नहीं खा सकता है खाएगा तो मर जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि वो भोजनार्थी है भोजन के लिए हिंसा कर रहा है तो उसका स्वभाव है जैसा हम सब्जी को काटते हैं सब्जी अमोनिया करते तो सब्जी अमोनिया करना कोई उग्र काम है कि अनुग्र काम है उग्र काम नहीं कहा जा सकता हम सोचते हैं सब्जी लाया और अमोनिया किया हमने क्या उग्र काम किया कोई काम नहीं किया ऐसा ही वो भी सोचता है सिंह भी ये सोचता है हमने कोई उग्र काम नहीं किया हमको भूख लग गई तो हमने मारा खाया जैसा हमें भूख लगने पर हम सब्जी करके सब्जी बना के पका के क्या क्या खाते हैं अब वो देखा जाए तो वो बहुत उग्र काम है हैं अब पौधे से उसको तोड़ के लाया वो पहला गलत है पौधा तो अपने बीज संभालता है उसके लिए बनाया उसको तोड़ के लाया फिर जो है उसको फिर काटा काटने पर उसका अंदर तो बहुत सारे नष्ट होता है फिर उसके बाद पकाया तो और भी बहुत सारे जीव नष्ट होता है फिर पकाने के बाद खाया तो कितना बड़ा उग्र काम किया है? अब शेर तो सीधा पकड़ता है खाता है बाकी तो नहीं करता इसीलिए भगवान की दृष्टि से कोई उग्र अनुग्र नहीं किंतु अन्य जीवों में और मनुष्य में भेद है अन्य जीव क्या है अपने संरक्षण के लिए केवल जीविका के लिए यानी अपने शरीर को बचा के रखने के लिए प्राण प्राण की रक्षा के लिए भोजन ढूंढते हैं करते हैं वो ही करता है और कोई काम नहीं उसका किन्तु मनुष्य ऐसा है कि वो अनावश्यक प्राणियों को मारते रहते इससे कोई मतलब ही नहीं है वो अपना खाना ढूंढ रहा है अपना कर रहा है ये अपने स्वार्थ के लिए अपने जीवन के भविष्य को देखते हुए अनावश्यक प्राणी को मारते हैं वो हिंसा हो जाता उससे पाप होगा क्यों क्योंकि वो आपके जीवन से कोई जुड़ा हुआ नहीं है और आप अपने स्वार्थ के लिए अपने शरीर अभिमान से शरीर की रक्षा के लिए पूरा गलत कर रहा इसलिए मार देते हैं अनेक जीवों को ये ऐसा करेगा वो ऐसा करेगा करके उसको सब मार देते हैं प्राणी को अनावश्यक कभी भी मारना नहीं चाहिए क्योंकि हर एक प्राणी को अपना अपना खाना दिया हुआ है अब वो खाएगा वो नहीं खाएगा तो जिंदा नहीं रह सकता और आप तो दूसरा खा सकता है आपके लिए दूसरा खाना दिया हुआ है वो आप खा सकता है जिंदा रह सकता है वो प्राणी वो नहीं खाएगा तो जिंदा नहीं रह सकता उसका नियतन है।, है यानी उसको कोई बुद्धि दिया वो खाने के लिए बुद्धि दिया आपको तो और समझदारी दिया आप अलग अलग खाना ढूंढ सकते हैं बिना हिंसा से भी कर सकते यानी अनावश्यक हिंसा नहीं करें। कि आपके प्राण रक्षार्थ को जोड़ करके और हिंसा नहीं करना चाहिए करेगा तो वो स्वार्थ है और ऐसे स्वार्थ से शरीर अभिमान से हम भविष्य वृत्ति को देख करके जो करते हैं वो शास्त्र विहित नहीं होता है तो वो पाप हो जाता है ऐसा इसीलिए यहां कहा कि यो अनुग्र उग्र जनयति जनयती सकला सकल प्राणियों को उग्रतेज से उत्पन्न करता है अपनी उग्रतेज से उग्रतेज भगवान स्वयं है उग्रतेजा जनयती आलय यम लभंते और जो प्राणी जिनको आलय मानते हैं जिनका आश्रय में जाते हैं भगवान के आश्रय के बिना प्राणी नहीं रह सकता तो स्थिति जिनसे हो रही है वो कहना चाहते हैं। आलयम यम लभन दे यम आलयम लभन दे जिसको आलय मान करके आश्रय मान करके जैसा हमारा घर कमरा आदि आलय होता है क्यों रात के समय में हम उसमें आश्रित हो जाते हैं उसमें सो जाते हैं, इसलिए आलय है ऐसा ही भगवान जिसका आलय है जिन प्राणियों का आलय है सर्वे निर्वा निर्वां श्रुति पद अधिकार सर्वे निर्वांतीये न और बाद में जिसके द्वारा सब निर्वाण को प्राप्त करते सब अपने लय को भी प्राप्त करते तीनों बता दिया ना अब वो ब्रह्म का लक्षण आ गया तीनों श्लोक में तीनों है सृष्टि भी है स्थिति भी है और संहार भी है तो सर्वे ये न निर्वाणी निर्वाण को प्राप्त करते हैं लय को प्राप्त करते हैं वे भगवान शंकर है उनका शरण में मैं जाता हूं और कहते हैं श्रुति पथ पथिका वोषादे श्रुति पथ श्रुति का मार्ग मानी श्रुति का उपदेश उसके पधिक बनकर श्रुति के द्वारा दर्शित मार्ग पर चलने वाला होकर वोष आदे कर्मों का विस्तार करते हैं। वोष जो है कर्म में प्रयुक्त होने वाला एक मंत्र का अंश है उससे लक्षित होता है सारे कर्म तो सारे कर्मकांडी जिस भगवान को उद्देश्य करके सारे कर्मकांड करते हैं कि तो भगवान फल देंगे इस प्रकार सिद्धि से इस विचार से करते हैं तो श्रुति पथपथिका बहुषटादनते और यस्मै यस्मस्मादस्मा पिभवचकिता संचय और क्या है कि यस्य यस्क यिता जिससे कि अकस्मा मने तुरंत अकस्मात का तो होता है त्वरित झटती परिभव चकिता परिभव से चकित हो करके डरता हुआ तो परिभव होता है निंदा अपमान तो जिसकी निंदा अवहेलना आदि को परिभव देते हैं तो जिसकी निंदा हो जाएगी या जिसका अपमान होगा ऐसा चकित होकर के ऐसा डर के वो भी कैसा अचानक डर जाता है तो अचानक डरने से देखने में अच्छा लगता है ना ऐसा अचानक डरता है तो कोई अजंभा होता है तो उसका अलग कुछ भाव प्रकट होता है इसलिए कहते यशमात अकस्मात परिभव चकिता ऐसा करते हुए क्या करते हैं यशमय समोजयंते ऐसा डरते हुए जिसके लिए सब कुछ करते हैं रोजयंदे उनकी खुशी के लिए उनको प्रसन्न करने के लिए सब कुछ किया करते हैं यहाँ यशमय और सम्रोजयंधे में अन्वय है तो यहाँ भी चतुर्थी का प्रयोग किया क्योंकि रुजर्था नाम ऐसा चतुर्थी में सूत्र आया है तो यहाँ रुज धादु का प्रयोग किया इसके कारण यशमय समोजयंधे का तो अर्थ यह है कि जिनके प्रभाव से उनको प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करते हैं कैसे करते हैं कि उनका अपमान ना हो उनकी निंदा ना हो जैसे कोई बड़े व्यक्ति हमारे सामने हैं तो उनको अपमान नहीं होने के बारे में वो सोचते हैं और अपमान नहीं होते हुए ही हम कार्य करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं ऐसा जिस भगवान के लिए सभी लोग करते हैं चिंदा प्रवृत्ता बहुत विशद स्पष्ट है, है शुद्ध है जिनकी बुद्धि बहुत अत्यंत शुद्ध है जिनकी बुद्धि ऐसा अत्यंत शुद्ध बुद्धि वाले जिनकी चिंता में प्रवृत्त हुते हैं चिंता प्रवृत्ता, जिसकी चिंता में जिसमें चिंता करते रहते हैं मतलब जो ध्यान दियम योगिना ऐसा कहते हैं ना जिनको भगवान जो भगवान के ध्यान करते हैं योगी लोग जिस भगवान के ध्यान करते हैं ऐसा यहाँ जो पंडित है विद्वान है ज्ञानी है जिस भगवान के बारे में चिंतन करते हैं ऐसे भगवान को तम गिरीशम ऐसे भगवान गिरीश है उस भगवान को उन भगवान को हम शरण में जाता मैं शरण में जाता हूं संश्रय उत्तर उत्तम पुरुष का प्रयोग किया है इस प्रकार गिरीश भगवान का भी नमस्कार मंगलाचरण हो गया अब जो है हमारे कार्य को पूर्ण करने के लिए विघ्नराज गणेश जी का नमस्कार करते हैं विघ्नों का राजा है तो विघ्नों को नाश करते हैं विघ्नराज तो विघ्न का भी नमस्कार करना चाहिए क्योंकि हरेक कार्य में अनेक विघ्न आ सकते हैं उन विघ्नों का निवारण किए बिना कार्य को पूर्ण नहीं करते हैं तो ये स्वाध्याय करना इसकी टीका लिखना बहुत बड़ा कार्य है तो उसमें विघ्न नहीं आना चाहिए इसके लिए विघ्नराज को भी प्रणाम करते हुए मंगलाचरण करते हैं। पाले चाहिए ना? है तो वो पाले हाँ, नहीं वो क्रम से आया वो ब्रह्म को नमस्कार करते हुए बड़े बड़े देवदेव को पहले नमस्कार करके अब ये गिरीश भगवान आ गया तो गिरीश भगवान के बाद गिरीश भगवान ओ शिव अच्छा। के जो पुत्र है पूरा क्रम से रखा भिन्दान मेना प्रत्यूह वर्ग प्रभवानी चंद में है भिंदानम एनामसी दुरासदानी दुरासदानी एनामसी भिंदानम दुरासदमन दुख का, दुख का कारण दुख का कारण बनने वाले ये बहुवचन है क्योंकि एनामसि पापानी ये दुख का कारण बनते हैं विघ्न का कारण बनते हैं, विघ्न आने पर दुख होता है इसीलिए दुरासदानी एनामसी भिंदानम भेद करता हुआ ये भिंदानम शब्द भिद विदारणे धादु से शानच प्रत्यक किया हुआ है और द्वितीय एक वचन है तो ये नामसी दुरासदानी भिंदानम इसमें नकार रहेगा क्योंकि गण में आता है रुदादि व्यस्तम है इसके कारण रुंदानम ऐसा रूप बना दुरासदानी ये नाम उसका भिन्न करता हुआ विदारण करता हुआ उसका नाश करता हुआ प्रत्युहानी दानी ये कहा से उत्पन्न होते हैं ये प्रत्युह वर्ग प्रभवानी प्रत्यूह मन विघ्न विघ्न अनेक विघ्न वर्ग होता है गण तो अनेक विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं, या अनेक विघ्नों से उत्पन्न होने वाले ये दुख है परेशानी है उसको ये भगवान भेद करते हैं राजा राजानघाद परंपरा नाम और आघाद परंपरा राजा आघाद मन आघाद होता है पीड़ा पीड़ाओं की परंपरा मन पीड़ा लगाता श्रृंखला जैसा एक के बाद निरंतर आती रहे ऐसे हम पूरे जीवन में पीड़ाओं को ही झेलते झेलते जीतते हैं क्योंकि पीड़ाएं है नहीं है तो हम ढूंढ निकालते बिना पीड़ा से जीना हमको आता नहीं तो सब कुछ ठीक है कोई शरीर में कुछ प्रॉब्लम नहीं बीमार नहीं है तो देखते हैं कुछ है। होगा कुछ ढूंढते हैं फिर कुछ न कुछ आ जाता है कोई निमित्त आएगा ऐसे होता है क्योंकि जीवन भर पीड़ा अनुभव करते करते वो आदत सी हो गई है पीड़ा को छोड़ना हमको आता नहीं पकड़ के रखते तो ऐसा ही यहाँ एक के बाद एक ऐसा निरंतर आता है इसलिए कहा परम्परा परम परम्परम एक के बाद एक ऐसा आता है अथवा परम अपरम एक के बाद दूसरा ऐसा आते रहता आघात परम्परा नाम आघात परंपराओं का राजानम राजा है ऐसे राजा जो विघनराज ये कहना चाहते आघात पीड़ा होगा जो दुखोंगा विघ्नोंगा राजा ऐसे विघ्न राज को गिरिजाभिजातम गिरिजा अभिजातम गिरिजा, गिरिजा है पार्वती पार्वती का अभिजात है पार्वती से उत्पन्न संतान है तो पार्वती नंदन है पार्वती नंदन गिरिजा नंदन ऐसा गिरिजा नंदन गणेश भगवान को आराध उसे निकट से प्रणाम करते हैं अथवा दूर से प्रणाम करते दोनों अर्थ होता है क्योंकि आराध शब्द का दूरे अंधिके दूर और अंतिक दोनों अर्थ है अव्यय का आराध अव्यय तो निकट से प्रणाम करते हैं साठांग प्रणाम करते हैं ऐसा गिरिजा अभिजात गणेश भगवान का भी मंगलाचरण हो गया अब उसके बाद व्यास भगवान को नमस्कार करते श्रीमद्यास पयो निधि सत्सुक्ति पंतिस्पुरन स्फुन व्यास पय प्रोदि विद्यामणि प्रद्योद शातिशाई दे दिसरीताश्रा भो शा शां सतत मुनीमक्रेणीश्रेय श्रेयसेव्यासोिर्सो सत्सूक्तिपंक्ति स्फु ये व्यास भ्यास भ्यास भ्यास भ्यास का लक्षण और स्वरूप और उनका कार्य सारा लेके नमस्कार करना है ये भी साधु लग में है श्रीमद्यास पयोनि पयोनिधि श्रीमद व्यास भगवान रूप समुद्र है पयोनिधि मन पय मन जल है और उसके निधि मन भंडार तो तो श्रीमद्यास पयोनिधि ही व्यास भगवान रूप समुद्र है सागर है महासागर है निधि रसो सबसूपति पंक्ति स्पुर वो कैसे हैं? वो निधि है सब का भंडार है बहुत बड़ा भंडार है कैसा है वो भंडार असो निधि वो व्यासो भगवान निधि असो मनो बहुत कैसे निधि है कि सब सुक्ति पंक्ति स्पुरत निधि सबसुक्तियों का जो सत्सूक्ति सूक्ति सब मैंने सदुपदेश सत्सूक्ति पंक्ति स्पुर सत्सूक्तियां लगातार एक साथ मिले हो पंक्ति का अर्थ एक पंक्ति मैंने लाइन भी होता है दूसरा लगातार होना भी होता है और एक समूह भी होता है तो सत्सूक्ति पंक्ति स्पुरत निधि रस हो ऐसा चमकने वाला सत्सूक्तियों का ढेर है निरंतर सत्सुक्तियों से ही चमकता हुआ वो व्यास भगवान रूप निधि है भंडार मुक्ता नाम अन्य हृदय विगुल प्रद्योदी चिंतामणि और व्यास भगवान चिंतामणि भी है चिंतामणि मैने मणियों में बहुत दाम के अमूल्य मणि है इसका नाम चिंतामणि एक मणि विद्यामणि हाँ विद्या मणि है विद्या विद्या रूप मणि विद्या विद्यारूप मणि है ऐसा विद्या मणि है किस किस प्रकार की विद्या है तो उसका विशेषण दे दिया मुक्ताना नाम मुक्तों के लिए जो मुक्त पुरुष है ज्ञान प्राप्त किए हैं मुक्ति को प्राप्त किए हैं ऐसे मुक्त पुरुषों का अनवध्य अवध्य होता है दोष दोष से निर्मुक्त मान दोष विहीन उसको कहते हैं अनवध्य विपुल विपुल व्यापक प्रद्योदी चमकता हुआ विद्यामणि ऐसा विद्यामणि है तो जो निर्दुष्ट है और हृदय है हृदय के लिए प्रिय हो उसको हृदय कहते हृदय योग्यम हृदय हृदय के लिए प्रिय होने से उसको हृदय कहते मतलब उसको देखने से ठंडा लगता है खाने से ठंडा लगता है अच्छा लगता है तो उसको हृदय कहा जाता है सुनने से अच्छा लगता है तो अच्छा लगने का मतलब एक ठंडा जैसा लगता है ठंडा कब लगता है मालूम है जब हृदय शांति होता है मन शांत होता है तब ठंडक का अनुभव होता है तो जब बीपी चढ़ा हुआ होगा ना तब ठंडक का अनुभव नहीं होता गर्मी का अनुभव होता है इसलिए बोलते हैं क्रोध आने समय में गर्म होता है दुख होते समय गर्म होता है पसीना आता है लेकिन हृदय काम करे अच्छे काम करे तो नहीं होता क्योंकि वो शारीरिक रूप से भी ऐसे ही होता है हृदय बहुत शांति से धड़कन करता है और मन भी शांत होकर काम करता है इस स्थिति में ठंडा जैसा लगता है परेशान नहीं होता इसको कहते हैं हृदय अब वो विद्या ऐसा विद्यावाणी है जो अनवद्य है निर्दुष्ट है और हृदय के योग्य है मन बहुत अच्छा लगता है और विपुल है व्यापक है प्रद्योज विपुल प्रद्योदी बहुत व्यापक प्रकाश देने वाला क्योंकि विद्या का प्रकाश कभी अस्त नहीं होता कभी मणान नहीं होता ऐसा प्रकाश है व्यापक रहता है और हमेशा के लिए रहता है विद्या का प्रकाश जिसका पास है वो कहीं भी जाएगा चमके अन्य प्रकाश से इतना नहीं चमकता शरीर के प्रकाश से थोड़े दिन के लिए चमके के बाद में नहीं चमकता है और कोई प्रकाश चमकाने वाला नहीं होता है केवल एक ही विद्या का प्रकाश ऐसा है वो चमकता रहता है और जितना दान देंगे उतना बढ़ता भी रहता है ये इसका महत्व तो है बाहिक बाकी कोई चीज ऐसा नहीं जो देने पर बढ़ता हो तत्काल बढ़ता हो बाद में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बाद अलग है किंतु तत्काल बढ़ने वाला कोई तत्व है वो तो विद्या ही है विद्या का दान अपने को ही वृद्धि करने वाला होता है और स्पष्टता आ जाएगी और प्रकाश तो होगा इसीलिए विपुल प्रद्योगी विस्तार से प्रकाश को प्राप्त करने वाली विद्या और विद्या रूप मणि ये कर्मधारे समाज कियावध्य है हृदय है विपुल है प्रद्योत है विद्या मणि है वो पहले वाले में धंधो करके इसके साथ समाज कर सकता है कर्मधारय मिला सकता है इस प्रकार की विद्या विद्यामणि श्रीभव व्यास पयो निधि है शांति ही शांति धृति दि सरिता एकांत विश्रांति भू कैसी कल्पना देखिए सब कल्पना है और वो शब्दों का प्रयोग भी ऐसा है वो पढ़ने में भी अच्छा लगे वो द्वित्व दिखा करके उसका प्रयोग करते हैं शांति ही शांति मान क्षमा विद्यावान हो और क्षमावान ना हो तब तो नहीं हो सकता है विद्यावान होने के लिए बहुत क्षमा चाहिए सफर चाहिए ऐसे अचानक कोई विद्या प्राप्त नहीं करता विद्या ही एक ऐसी चीज है वो आप किसी प्रकार फटाफट -खड़ नहीं कर सकते आप कितने भी कंप्यूटर रखो कितना भी सीडी ये रखो क्या चिप रखो मेमोरी कार्ड रखो कुछ होने वाला नहीं वो तो अभ्यास करके ही पढ़ना पड़ेगा परिश्रम करना पड़ेगा इसलिए क्षमा बहुत चाहिए और जो विद्या प्राप्त करता है उसको क्षमा शक्ति भी सहज आ जाता है ऐसे विद्या का स्वभाव है इसलिए कहा ही क्षमावान है क्षमा सहित है शांति धृदि ये द्वंद्व किया है शांतिश्चिश शांति ध्री ही मती ऐसा प्रथमा दिवचन तो शांति भी धृदी भी आ गया शांति आप जानते हैं सम से उत्पन्न गुण को शांति करते हैं जो समाधान होता है ध्रृधि मत मतलब धारणा शक्ति ग्रहण करने की शक्ति ग्रहण करके अपने अंदर सम्मिलित करके रखने की शक्ति उसको धृदी करते हैं तो शांति धृदी दी दया भी है ये सब क्या है सरिता ये सब सरित है नदियां है क्योंकि समुद्र में नदियां जाके मिल जाती है अब ये व्यास पयोनिधि ही व्यास रूप सागर है तो उसमें कौन सी नदियां जाके मिल जाती है ये कहना चाहते हैं। तो शांति शांति धृति दया ये जो सरित है केकांत विश्रांत हो ये सारे नदियां वहां जाकर के मिल जाती है वहीं जाती और कहीं नहीं जाती एकांत मन निश्चित रूप से जहां विश्राम दी के विश्राम दी को प्राप्त करते हैं विश्राम दी का स्थान है भूम स्थान इन शरितों का शांति आदि सरितों का दी का, का स्थान जो है वो भगवान व्याद व्यास जी है इसका क्या अर्थ हुआ कि व्याद व्यास जी में शांति शांति धृति दया आदि गुण भरपूर है संपूर्ण इन गुणों से युक्त है ऐसे व्यास भगवान भूयान्न सतदम मुनीन्द्र मगर श्रेणी श्रेय श्रेयसे ऐसे भगवान हमारे लिए श्रेयस उत्पन्न करने वाला हो भूयात यासी लिंग का प्रयोग किया न सदम न हमारे लिए हमेशा मुनींद्र मकरश श्रेणी श्र एक विशेष महोर दे दिया मुनींद्र मकर मुनींद्र मुनियों में श्रेष्ठ है मुनींद्र वो मुनींद्र ही मकर है तो मुनीन्द्र मुनीन्द्रास् तो मकर तेज श्रेणी उनकी श्रेणी तो मुनीन्द्रा मकर ये कर्मधारे होगा उसके बाद ष्टी समाज होगा मुनिंद्र मगर श्रेणी वो श्रेणी माने इनके जो पंक्ति है बहुत सारे मुनिंद्र है ऐसे मुनिंद्र मगर श्रेणी श्रय आश्रय चार नंबर की टिप्पणी दिया श्रय माने आश्रय एक मुनिंद्र मगर श्रेणी श्रय मुनिंद्र मगरों का जो श्रेणी है उसका जो आश्रय सारे मुनीन्द्र जिस व्यास भगवान को आश्रय लेते हैं वो व्यास भगवान ऐसा व्यास भगवान हमें सतत श्रेयस का मार्ग प्रशस्त करे ऐसे आशीर्वाद दें ये प्रार्थना है। अब उसके बाद भाष्यकार को प्रणाम करते हैं इसी परंपरा तैयार है व्यास भगवान सूत्रकार है सूत्रकार को प्रणाम किया और भाष्यकार को प्रणाम करते यदाष्यांजादाद मधुर प्रेयो मधु प्राथना सर्गे निर्वेदी यस्मुक्तिपथो मुु मुनि संीद संबोक्तिपथो मु तस्मै तस्मै तस्मै भाष्यकृते भाष्यकृते नमोस्तु नमोस्तु भगवत्पादाभिधाम भगवत्पादाभिधाम भाष्यकृते नमोस्तु उस भाष्यकार को नमस्कार हो जो भगवत्पादाभिधाम बिभ्रते भगवत्द नाम से बिभ्रते प्रकाशित यानी भगवत्द नाम से प्रसिद्ध है ऐसे जो भाष्यकार है उनको नमस्कार हो अब भाष्यकार के विशेषण लगाते यदाष्यांबुजात जात मधुर प्रेयो मधु प्राथना साग्रथिय एक समाज बना दिया जिसके भाष्य यद भाष्य यद भाष्याम्बुज भाष्य रूप कमल है भाष्य ही कमल हो ऐसा भाष्य रूप कमल में जाद भाष्य रूप अंबुज जाद अंबुज जाद शब्द का अर्थ होता है अनेक भी होता है समूह को भी जाद कहते हैं तो पहले जाद समूह अर्थ में लेना पड़ेगा इस भाष्यांबुजाद जिस भाष्य जिसके भाष्य रूप कमल समूह समुग। कमल समूह कहने अनेक भाष्य है प्रस्थान त्रय भाष्य है और प्रस्थान तय के अंतर्गत भी उपनिषद आदि अनेक है तो अनेक भाष्य हो गया तो अंबुज जाद हो गया अंबुज होगा समूह हो गया कमल होगा समूह जाद मधुरा उसमें उत्पन्न मधुर मधु तो उस कमल में उत्पन्न मधुर है प्रेयो मधु प्रार्थना वो कैसे मधु है मधुर मधुर है और अत्यंत प्रिय है ऐसे मधु की प्रार्थना से तो अनेक कमल में उत्पन्न जो मधुर मधु है उसकी प्रार्थना उसको मांगते हुए उसको चाहते हैं उसको चाहते हुए कौन जाते हैं सार्थक व्यग्रधी व्यग्रधी है जो बहुत चाहने वाले है व्यग्र का अर्थ होता है जिसमें पूर्णदया लगा हो मन लगा हो उसको कहते हैं व्यग्र अन्यत्र व्यघ्र मना ये व्यघ्र मन मन अन्यत्र लगा हुआ था पूर्णदया मन वहां लगा हुआ था ऐसे मन है व्यग्र हुआ मन है और कैसे व्यग्रुआ सार्थ व्यग्र अर्थ के साथ तात्पर्य के साथ प्रयोजन के साथ या पुरुषार्थ के साथ व्यग्रुआ मन मोक्ष रूप पुरुषार्थ को चाहते हुए जो बुद्धिमान लोग जिस भाषे को आश्रय लेते हैं जिस भाष्य का मधु सेवन करना चाहते हैं समग्र मरुता सर्गे निर्वेतिन और वो स्वर्ग में भी निर्वेदी है स्वर्ग को भी नहीं चाहते मतलब मुमुक्षु भी है और बैरागी है स्वर्गे भी निर्वेदि समग्र मरुता, समग्र, मरुता समग्र मरुत मैंने पूर्ण लगाव के साथ पूर्ण लगाव के साथ समग्र मरुत शब्द का अर्थ होता है ये हवा ऐसा होता है प्राण तो समग्र प्राण से युक्त पूरे लगाव के साथ ऐसा ध्यान आदि लगाए हुए हैं और स्वयं निर्वेदी ही है स्वर्गे भी निर्वेदना स्वर्ग भी नहीं चाहते क्योंकि परीक्ष लोगान कर्मचिता ब्राह्मण निर्वेद आया नास्त्य ना। कामा जितने कामनाएं हैं और उन कामनाओं को त्याग दिया उन कामनाओं में इधलोक पर लोग सारे कामनाएं हैं सबको त्याग दिया निर्वेद को प्राप्त हुआ निर्वेद को प्राप्त होने के बाद ही वैराग्य प्राप्त करने के बाद ही भाष्य पढ़ने के सुनने की रुचि होगी क्योंकि वो वैराग्य के बाद की बात करके। वैराग्य जिनका नहीं है उनको भाष्य में रुचि नहीं आ पाएगी ये कहें ऐसा स्वर्ग में भी वैराग्य हो गया तो स्वर्ग में अभी लगाया अभी लगाने से यह लोग सुखों से तो पहले वैराग्य हो ही गया था फिर स्वर्ग आदि तो लोग चाहते हैं अब ये इस लोक में जो रहते हैं ना वो इस लोगों के सुख भी चाहते हैं और बाद में पर के सुख भी चाहते हैं। इस लोग के सुख चाहने से वो घर परिवार आदि छोड़ते नहीं अब इस लोगों का सुख भी चाहिए और पुण्य कर्म करते हैं यशदान तबा आदि पुण्य कर्म करते हैं जिससे कि ये लोग छोड़ने पर स्वर्ग में जाए और वहां जाकर के सुख भोगें ऐसा जो सोचते हैं उनको इसमें रुचि नहीं होते ये भाष्य रूप मधु का सेवन करने के लिए नहीं आते अन्य आते हैं जो वैराजी है ये कहें युक्तिपथों मुक्षु मुनि भी संप्राथित संभ और जिसमें जिस भाष्य में, में मुक्तिपथ मुक्ति का मार्ग भी ही भी। मुमुक्षु भी संप्रार्थिता संभव हो मुख के द्वारा मुमुक्ष मुनि भी मुख भी है मुनि भी मननशीला मुनि ही मुता हुआ भी मननशील होना चाहिए अब मुमुक्षु है आप चुपचाप बैठा है कुछ करता धरता नहीं श्रवण मानन नहीं कुछ नहीं करता हमको खाली मोक्ष चाहिए तो मोक्ष की इच्छा जो करेगा वो मुक्ष हो जाता है किन्तु मुमुक्ष होने मात्र से कार्य शुद्ध नहीं होगा मुमुक्ष होने के बाद श्रवण मनन विरुद्यास नदि सब कुछ करना पड़ेगा तब जाके तो मुमुक्ष मुनि हो जाएगा मुमुक्ष मुनियों के द्वारा संप्राथित सम्यक प्रकार से प्रार्थना की गई हो वो मांगी गई हो ऐसा जो पद संभव हो प्रकाशित होता है जिस भाष्य में प्रकाशित होता है अगवा जब भाष्यकार को भी ले सकते इस भाष्यकार में ऐसे मुख्य मुनियों के द्वारा संप्रार्थित मुक्ति पद प्रकाशित होता है ये सम्बभ का ये लिट्ट लगा रूप है भाधिताद का लिट्ट में बभव बनता है समुपसर्ग लगाया तो संबभव हो लिट्ट में प्रथमे एक वचन प्रकाशित हुआ प्रकाशित हुआ है ऐसा तस्म भाष्यकृते नमोस्तु भगवत्दा बिभ्रते ऐसे भगवत्पाद नामधारी भगवत्पाद नाम से प्रसिद्ध उस भाष्यकार को मैं नमस्कार करता हूं ऐसा भाष्यकार को नमस्कार किया अब जो है स्वगुरु को अपने गुरु को नमस्कार करके आगे स्लोग यदाबुजिषण निर्वाणमार्गाधिका पंक्तिर्मुसर्गदुर्ग दुतावाजम य दिशम भूदोध गुरो मे यत शुद्धानंदमुनीश्वराय गुरव परस् ंद मुनीश्वराय गुरवे तस्मी परस्मय नमः तस्मी परस्म शुद्धानंद मुनीश्वराय गुरवे नमः ये आनंदगिरी आचार्य के स्वगुरु है इसलिए ऐसा नमस्कार करते हैं गुरवे शब्द प्रयोग करके नमस्कार करते हैं तो उनका नाम है शुद्धानंद मुनीश्वर शुद्धानंद नाम रहा होगा मुनीश्वर और विशेषण लगाया कि शुद्धानंद मुनि जो न्यासी है ऐसे गुरु को नमस्कार करते हैं जो परम गुरु है परस्मय तस्मे परस्मय गुरु गुरवे नमः अब उनके विशेषण लगाते हैं उनसे क्या प्राप्त किया यद पादाबुज चंचरी गीषणा निर्वाण मार्गिक जिसके पाद रूप अंबुज पहले शब्द आया कमल जिसके पादांबुज में चंचरिक चंचरिक मन भ्रमर होता है संचरिक तो जिसके पादांबुज रूप कमल में भ्रमर के भ्रमर सा बुद्धि जिनकी बैठी हुई है दिषणा बुद्धि तो जैसे चंचरिक भ्रमर होता है भ्रमर फूल में लग जाते हैं फूल में लग करके उसको पूरा उसी में से सेवन करने के लिए पूरा समर्पण के साथ उसी में लग जाता है क्योंकि तो उसके मधु का सेवन वो करना चाहता है इसीलिए वैसा ही बुद्धि लगाता हो जो अतः जिसके पादामबुज में चंचरी के समान जिसकी बुद्धि बैठी हो जिनकी बुद्धि बैठी हो और निर्वाण मार्ग अधिका निर्वाण मार्ग को अधिगमन करते हैं मन निर्वाण मार्ग में प्रवृत्त हुए निर्वाण मोक्ष है मोक्ष मार्ग में अधिका उसका उसमें प्रवृत्त हुआ है उसमें गमन कर रहे हैं उसमें प्राप्त कर रहे हैं ऐसा निर्वाण मार्गाधिकर्त निसर्ग दुर्ग दुरीता वाजम्यमा अच्छा ये पंक्ति का विशेषण है ऐसे निर्वाण मार्गाधिका पंक्ति ऐसी पंक्ति मुक्त निर्सर्ग दुर्ग दुरीता ऐसे पंक्ति है जो मुक्त निसर्ग दुर्ग दुरीता जो ऐसे पंक्ति है मुक्तों की पंक्ति है मुक्तों की पंक्ति मुक्त जो हुए जो पहले निर्वाण मार्ग में चलकर मुक्ति को प्राप्त हुए हैं उनके उनकी पंक्ति है उनके लयन है वो बहुत सारे हैं परंपरा से हैं अनेक ये दिखाने के लिए मुक्त निर्सर्ग दुर्ग दूरिता निसर्ग का दुर्ग रूप जो दुरीत है निसर्ग माने सृष्टि दुर्ग माने कठिनाई कोई दूरित है ऐसा दुर्ग जो जिस दुर्ग जिसको गमन करना कठिन हो दुखेना न गमन यत्रा स दुर्ग जहा दुख से गमन हो मतलब कठिनाई है उसको दुर्ग कहते हैं जैसा किला है किला का नाम है दुर्ग उसमें प्रवेश करना बहुत मुश्किल होता है उसको दुर्ग करके तो जिसको जिसमें प्रवेश करना बहुत कठिन है ऐसा दुर्ग दुरीता निसर्ग दुर्ग दूरिता ये निसर्ग सृष्टि सृष्टि में ही इस प्रकार के बहुत दुख है उस दुरी उन दुर्दों से मुक्ति पा लिया जिन्होंने ऐसे ऐसे जो मुक्त है उनकी पंक्ति वाजम यमानीयम वाजम यमा वाज वाणी यमन किया हो सम्यम किया हो यम पंक्ति यम पंक्ति मैंने यम के साथ जुड़ेगा वो यम पंक्ति मुक्त मुक्त निसर्ग दुरीता वाजम यमा नाम पंक्ति ऐसे पंक्ति है वाजम यम क्या होता है संयम वाणी को यमन किया हो सम्यम किया उसका मतलब सारे इंद्रियों को सम्यम किया उनकी ये पंक्ति है हाँ उनकी पंक्ति के द्वारा उनकी पंक्ति जिसको आश्रय लेते हैं जैसा पहले कहा तंजरी का भीषणा ऐसा तो यदिंग यहां और जिसमें नित्य यह समाधि समाधि को प्राप्त हुआ समूत सम्यक प्रकार से अभूत समाधि प्राप्त हुआ मैंने शम दमु बर दि विदक्ष से युक्त हो के जिसमें से ये प्राप्त किया हो बोधांगुरो में यतः क्या प्राप्त हुआ बोधांगुरु प्राप्त हुआ इदं शमादी। ये समाधि का संबंध हो गया सर्वनाम इदम इदम समाधि ये समाधि जिसमें नित्य हो और यतः में बोधांगुरो समूत और जहां से जिससे मुझे बोध रूप अंगुर बोध मन ज्ञान ज्ञान रूप अंगुर उत्पन्न हुआ प्राप्त हुआ तो जिसमें जिससे मुझे ये बोध रूप अंगुर प्राप्त हुआ जिससे फूटा ये अर्थ ऐसे शुद्धानंद मुनीश्वराय गुरयी नम परस्मयी नम ऐसे हाँ। शुद्धानंद मुनीश्वर गुरु को मैं नमस्कार करता हूं तो इस प्रकार से स्वगुरु का भी नमस्कार किया आगे और दो श्लोक रहे मंगलाचरण के रूप